आरियाल प्रथम प्रकाश सत्ताईस्व मंत्र मूल प्रार्थना ओम ओ त्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ओषधीर्वि नो जुषंत शर्म सामता मुपस्थेय पात स्वस्ति सद पांच तीन सत्ताईस् पच्चीस व्याख्यान हे भगवं त्र सूर्य वरुण चंद्रमा मित्र वायु अग्नि अग्निआप जल ओषधी वृक्षादि वलस्थ सब पदार्थ आपकी आज्ञा से सुखरूप होकर हमारा सेवन करें हे रक्षक मरुताउपस्थे प्राणादि पवनों के गोद में बैठे हुए हम आपकी कृपा से शर्म श्याम सुखयुक्त सदा रहे स्वस्ति भी ही, सब प्रकार के रक्षणों से यू यम पात आदरार्थ प्रवचनम आप हमारी रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी हानि न हो पदार्थ तत वह न हमारा इंद्र सूर्य वरुण चंद्रमा मित्र वायु अग्नि अग्नि आप जल औषधि वृक्षादि वनिना वनस्थ सब प्रदा पदार्थ जुषंत सेवन करें मरुताम प्राणाधिपवनों के उपस्थे गोदमे शर्मन सुखयुक्त स्याम हम सदा रहे यूयम आप पात रक्षा करो स्वस्ति भी सब प्रकार के रक्षणों से सदा सदा न हमारी अन्वय हे विद्वांस ये वनिना इंद्रो वरुणो मित्रो ग्निराप औषधीश ये न ये सुिक्षत यूयं स्वस्तिर्न सदात ताष्माक मरुता शर्म वयम स्थिरा सैम